तो में भर मित्रो मान तुम हरे माया भग खान महाराज राजगुरु श्री भविष्य जी पधार रहे हैं प्रणाम गुरु जी तुम जीव रहो राजो फूलो हलो और फूलो क्यों गुरु जी उन शब्दों का कोई अर्थ भी है या केवल प्रणाम के जवाब में ही कहने के लिए बने हैं मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा राजन यही तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब नहीं समझा किस बात का हलो फूलो का हलो फूलो जिसे कहते हो वो एक खुश्क डाली है बागीचा मेरे जीवन का फलों फूलों से खाली है <laughs> बस इतनी सी बात आरोप कल्पायमान हो रहे फिर राजन इतनी छोटी बात पर इतना बड़ा विचार तुम चढ़पत हो एक को भगवान देगा चार मेरी धीरज ही तो नहीं बंधा रहे हो महाराज चिंता की जरूरत नहीं राजन तुम कुछ यज्ञ की सामग्री तैयार करो मैं चिरंगी ऋषि को लेकर आता हूँ सुन रहे हो प्रधान जी हाँ महाराज आपके प्रताप से अभी सभी कुछ तैयार हो जाता है ओम भूर्भुवा स्वा सदा न स्वदेता नो विश्वादाता परिता भभुवा मस्ते जो मत नाम ओम अग्नाय स्वाह सोमा प्रजापते स्वाहुल देव थी राजन मैं तुम्हारे यज्ञ से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने आया हूँ ये लोग थी इसके चार भाग करके अपनी रानियों को खिला दो तुम्हारे घर चार बालक उत्पन्न होंगे या वन पुणा ओम लाचाराण अच्छा पुत्री मैं जाता हूँ तुम अपना पूर्व आरंभ करो अच्छा पंडित जी नमस्कार हरिम तो हरिम भगवान मैं तुम्हें स्व में देखकर डर न जाऊं, तुम्हारे चक्र संघ पद्म और गदा को देखकर घबराना जाऊं, भगवान, जाऊँ भगवान बोलोगे भगवान नहीं पुत्र कहो माताजी पुत्र पुत्र कहो भगवान मैं जगत पिता को पुत्र कैसे कर सकती हूँ जिस तरह वर मांगा था मैंने वर मांगा था वो कब भगवान इससे पहले जन्म में जबकि तुम और महाराजा दशरथ तपस्वी साधु थो मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें वर्दे में आया था तब तुमने कहा था कि हम तुम्हारे जैसा पुत्र चाहते हैं। तो मैंने कहा था कि ये अभिलाषा दूसरे जन्म में पूरी करूँगा अब तुम राजा बने हो मुझे मेरे जैसा तो मिला नहीं इसलिए मैं ही आ गया हूँ अब तो पुत्र कहो माता जीतू भगवान माँ की मामता पूरी नहीं करोगे न गोदी ने खिलाया है न दूध अपना पिलाया है सब सब किस्मों ऐसी मैं कह दूँ ये बालक मेरा जाया है कि तो तुम मुझे दूध पिलाना चाहती हो मुझे गोदी में खिलाना चाहती हो तो लो मैं बालक बन जाता हूँ मैं कितनी भाग्यशाली हूँ मेरे घर राम आए आकाश ऐसी दो तक पुष्पों की व्यवस्था कर रहे हैं आओ मेरे गाँव तो मैं झूला झूला अच्छा <laughs> जगह